विक्रांत को लगा कि अमित के ऐसी जुड़ी कोई खास इन्फॉर्मेशन देने आया है, इसलिए उसने होते हुए अमित से पूछ लिया क्या हुआ बोलो ये ये जो स्पेशल टास्क टीम के हेड हैं मिस्टर विनोद राय, ये पता है कौन है विक्रांत की उत्सुकता खत्म हो चुकी थी इंटरेस्ट के सवाल किया कौन है ये टीम लीडर चेतन राय के छोटे भाई है मतलब के यंगर ब्रदर अमित ने बेहद उत्सुकता से जवाब दिया लेकिन विक्रांत को मानो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा चेतन राय के भाई तो क्या हुआ अरे विक्रांत तुम्हें इनसे बचकर रहना चाहिए पता भी है तुम्हें अमित ने कहा क्यों भाई मुझे क्यों मुझे क्यों बचना है विक्रांत ने चौंकते हुए कहा बचकर तो नैना को ही रहना चाहिए ना? उसने चेतन को पीटा था उसने ही चेतन को सस्पेंड करवाया था मैंने तो चेतन को किडनेपिंग वाले केस के इनाम वाले पैसे भी दिए थे वो मुझसे क्यों दुश्मनी रखेगा बरे हाँ उसको तो ध्यान रखना ही है बट तुम्हें भी तुम्हे याद नहीं है डॉक्टर संजय सर तुम्हे चेतन की जगह आरोप टीम ए का हेड बनाना चाहते थे ये बात चेतन को पता थी और वो हमेशा से तुम्हे नापसंद करता रहा है ओ हाँ, आप जाकर विक्रांत को अमित की बात समझ में तक है। और ये अपने भाई की बेजती का बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा अमित ने आगे कहा अच्छा तुम लोग ऐसा करो सबसे पहले नैना मैडम को भी इसके बारे में जाकर बता दो फिर मैं देखता हूँ की क्या करना है मुझे विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा विक्रांत इस वक्त चेतन के भाई विनोद राय से निपटने की तरकीब सोच ही रहा था कि उसे सामने से ऑफिस के दो चपरासी हाथ में बड़ा सालते दिखे उनके पीछे पीछे ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए चली आ रही थी ऑफिस के भीतर पहुंचने के बाद मिताली ने चपरासी को इशारा करते हुए बैग को सभी इन्वेस्टिगेटर्स के बीच टेबल पर रखवा दिया इस बैग ऐसी आती खुशबू ऐसी विक्रांत ने अंदाजा लगा लिया था की मिताली सभी के लिए खाना लेकर आई हुई है उसने सभी इन्वेस्टिगेटर्स को खुद की तरफ बुलाते हुए कहा कमौन आ जाओ सब लोग पहले कुछ खा लो फिर काम करो बहुत थक गए हो तुम लोग मिताली की आवाज़ सुनते ही सभी इन्वेस्टिगेटर्स खाने की तरफ टूट पड़े मिताली खाने के साथ ही सबके लिए सॉफ्ट ड्रिंक भी लेकर आई हुई थी वैसे मिताली डीएन नगर ब्रांच के ब्यूरो चीफ के रूप में बहुत अच्छे से काम कर रही थी ब्यूरो चीफ पियूष रंजन के इस्तीफे के बाद मिताली ने जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियाँ संभाली है वो वाकई में काबिल तारीफ है मिताली ब्रांच के छोटे इन्वेस्टिगेटर से लेकर हेडक्वार्टर तक के अधिकारियों के बीच अच्छा बैलेंस बनाकर काम कर रही है इसलिए सभी उसके काम से खुश रहते हैं किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि मिताली आज सबके लिए खाना लेकर आएगी लेकिन उन्होंने सही मौके पर सभी इन्वेस्टिगेटर्स के लिए खाना ला सभी का जोश दोगुना कर दिया जिस वक्त सभी इन्वेस्टिगेटर्स खाना खा रहे थे और ड्रिंक पी रहे थे उसी वक्त मिताली ने विक्रांत और नैना को अपने पास एकांत में बात करने के लिए बुलाया विक्रांत और नैना मिताली के पीछे पीछे पेंट्री रूम में बात करने के लिए चले गए वहां पहुंचते मिताली ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा ओके, विक्रांत तुमने आज जो कुछ किया है वो बहुत बहादुरी का काम है तुमने चोर मार्केट की सरगना को पकड़कर समझ लो इस पूरे काले धंधे पर ही लगाम लगा दी है आज मैं हेडक्वाटर गई हुई थी तो वहां पर भी तुम्हारे काम की सब बहुत तारीफ कर रहे थे सब बहुत खुश है मैंने भी सोनू को पकड़ने का पूरा क्रेडिट तुम्हे ही दिया है अरे थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू सो मच विक्रांत ने गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहा इस वक्त मिताली का मूड सही देखते हुए उसने अपने फायदे की ही बात कर डाली मैडम और सोनू को पकड़ते वक्त मेरे कुछ दोस्त घायल हो गए थे उन्हें भी चोट लग गई थी हाँ पता है मुझे तुम चिंता मत करो मैं उन सबके इलाज का जो भी खर्चा है उसका भुगतान डिपार्टमेंट ऐसी करवा दूंगी और उन्हें पुलिस की तरफ ऐसी इनाम भी दिया जायेगा डोंट वरी मिताली ने कहा लेकिन विक्रांत नैना तुम दोनों एक बात ध्यान ऐसी समझ लो मिताली ने दोनों की तरफ बिल्कुल सीरियस होकर देखते हुए कहा देखो हमारे डी नगर ब्रांच ने जब से उन्नीस सौ वाले किडनैपिंग केस को सॉल्व किया है तब से हेडक्वार्टर की हमारे ब्रांच से उम्मीद बढ़ गई है वो चाहते हैं कि किडनैपिंग केस की ही तरह जल्द से जल्द हम बैंक के रॉबरी केस को भी जल्दी से जल्दी खत्म करें आगे मिताली ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अब तुम लोग तो देख ही रहे हो कि किस तरह से स्पेशल टास्क वाले अपने ऑफिस पर कब्जा जमाए बैठे ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ब्रांच को बेजती का सामना करना पड़े सब लोग हमारे काम करने के तरीके और हमारी सफलता देखकर चिढ़ते हैं मिताली ने कहा आप टेंशन मत लीजिए मैडम हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द बैंक के लुटेरों को गिरफ्तार कर लेंगे नैना ने विश्वास भरे शब्दों में कहा बल्कि मैं तो ये कहूंगी की तुम लोग बैंक के सीरियल मर्डर केस का भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो दोनों केस की जिम्मेदारी तुम लोग अपने कंधे पर ले लो मैं चाहती हूँ की हमारा ब्रांच ये दोनों केस सोल्व करके दिखाए मिताली ने गंभीर होते हुए कहा ओके okay, मैडम श्योर विक्रांत बिल्कुल जोश से भरे लफ्जों में जवाब दिया फिर उसने कुछ सोचते हुए आगे कहा बाय द वे मैडम आप तो देख ही रही हैं कि मैं अपने काम में अपना 101 प्रतिशत दे रहा हूं। तो फिर आपको नहीं लगता कि मुझे अब विक्रांत अपनी बात खत्म करने वाला था की वहाँ देव भाग, भागता हुआ पहुँचा नैना मैडम बस स्टैंड से मैसेज आया की वो रॉबरी वाली वैन वहाँ पर दिखी थी और जिस बैंक में रॉबरी हुई थी उसके आसपास कोई संदिग्ध आदमी भी नजर आया है और बाद में जब हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा तो पता चला कि ये वही आदमी है जो बैंक के आसपास वाले इलाके में भी बैंक के इर्द गिर्द टहल रहा था ओ, देव की ये बात सुनकर तीनों के तीनों शॉक्ट रह गए उधर जैसे ही देव की बात खत्म हुई विक्रांत के अदृश्य शक्ति के सिस्टम का भी मैसेज आ गया आज का टास्क पूरा हुआ आपका सक्सेस रेट छियानवे रहा अदृश्य शक्ति द्वारा आपको एक टूल दिया जा रहा है कृपया इसे स्वीकार करे